नेती की प्रक्रिया है ना मैं शरीर हूं ना मैं मन हूं ना मैं हृदय हूं फिर जो शेष रह जाता है वही मैं हूं और जो शेष रह जाता है उसकी फिर कोई सीमा नहीं है शरीर स्थूल सीमा है मन थोड़ी सूक्ष्म हृदय और सूक्ष्माती सूक्ष्म लेकिन सब सीमाएं इन तीन प्रकोटों के भीतर हम हैं और वो जो हमारा चेतन इन तीन प्रकोटों के भीतर है उसकी कोई सीमा नहीं वह आकाश जैसा विराट है उसको जान लेना ही सुख है यो वही भूमा तत्सुख जिसने उस भूमा को पहचान लिया उसके जीवन में महासुख की वर्षा हो जाती कमल खिल जाते सुगंध बिखर जाती है, दिए जल जाते और ऐसे दिए जो बुझते नहीं और ऐसे कमल जो मुरझाते नहीं और ऐसी गंध जो उड़ नहीं जाती है। नाल पे सुख मस्ती अल्प में सुख कहां जागो अल्प में सुख कहां मगर हम अल्प में अकड़े हुए हम अल्प में ऐसे अकड़े हुए हैं कि जिसका हिसाब नहीं जवानी के नशे में बदमस्त होकर नचल टूटी कब्रों को ठोकरा के जाले तुझे भी यहीं मर के आना है एक दिन ये दुनिया में सबका मकाम आखिरी है जिसने मृत्यु के आने के पहले मृत्यु को पहचान लिया जान लिया उसे छूटने में अड़चन नहीं होती मैं सन्यास कहता हूं इसी समझ को जीते जी मृत्यु को पहचान लेना सन्यास है संसार का त्याग नहीं मृत्यु का बोध सन्यास है फिर तुम संसार में रहो संसार के बाहर रहो कुछ भेद नहीं पड़ता शरीर से बंधे हुए ना रहो मन से बंधे हुए ना रहो बंधे हुए ही ना रहो किसी से निर्बंध निर्ग्रंथ मुक्त यूं तैरो जैसे कमल के पत्ते झील पर तैरते झील में होते हैं और झील उन्हें छूती नहीं पानी उन्हें छूता नहीं ओस की बूंदे भी जम जाती है कमल के पत्तों पर तो भी कमल के पत्तों को भिगा नहीं पाती वो अन्न भिगे ही रह जाते ऐसे जीने का नाम संन्यास भूमे व सुख और फिर सुख ही सुख है क्योंकि जो कहीं बंधा नहीं जिस पर कोई जंजीर नहीं कोई बेड़ी नहीं उसके लिए दुख कैसे हो सकता है परतंत्रता दुख है स्वतंत्रता सुख है भूमा त्वेव विजिज्ञासित व्य और यही भूमा अभिपसा करने योग्य है यही भूमा अन्वेषण करने योग्य है इसी भूमा की तलाश करो यही भूमा यही अमृत यही सत्य यही विराट निरंतर फैलता हुआ विराट इसकी खोज ही धर्म है लेकिन तुमने तो धर्म के नाम पर भी कैसे पाखंड खड़े कर लिए तुमने तो धर्म के नाम पर भी जंजीरें कढ़ ली धर्म है मुक्ति का आरोहण लेकिन बन गए काराग्रह धर्म के नाम पर कोई मंदिर में बंध है कोई मस्जिद में बंध है कोई गुरुद्वारा में कोई गिरजे में कोई ईसाई हो के बंध है कोई हिंदू हो के बंध है कोई जैन हो के बंध है जमीन पागलों से भरी मालूम पड़ती हमें स्वतंत्रता भी दी जाए तो हम स्वतंत्रता से भी जंजीरें में बेड़ियां गढ़ लेते अजीब लोग हम स्वतंत्र होना जैसे चाहते ही नहीं हमें अगर वीणा भी थमा दी जाए तो हम संगीत पैदा नहीं करते हम उससे शोरगुल पैदा करते मोहल्ले वालों की नींद हराम करते खुद की नींद हराम करते चंदुलाल के दुश्मन ने और दुश्मन है नी पड़ोसी यह हमेशा एक ही तरह के व्यक्ति का नाम है उसको दुश्मन कहो कि पड़ोसी कहो चंदुलाल के बेटे को उसके जन्मदिन पर एक ढोल भेंट कर दिया बेटे को ढोल क्या मिला अब जैसे बंदर को ढोल मिल जाए वो वक्त बेवक्त ढोल बजाता रहे उसने चंदुलाल की नींद हराम कर दी चंदुलाल की पत्नी की नींद हराम कर दी आधी रात उठाया ढोल बजा दी अब जब तक रोको तब तक नींद ही टूट गई बहुत परेशान हो गए चंदूलाल चंदूलाल की पत्नी परेशान हो गई दूसरे ने ढोल क्या भेंट कर दिया है इतने परेशान हो गए कि जब दूसरा जन्म जन्मदिन आया और बेटे ने मां बाप के पैर छुए तो दोनों के मुंह से एकदम निकल गया जियो और जीने दो चंदुलाल मुझसे पूछते थे क्या करूं ये ढोल हमें मारे डाल रहा है मैंने कहा तुम भी पागल हो मैंने चंदूलाल को एक चक्कू दे दिया मैंने कहा ले जा अपने बेटे को भेंट कर दो इससे क्या होगा मैंने कहा तुम बेटे को भेंट तो करो और फिर उसकी जिज्ञासा जगा देना कह रहे इस ढोल के भीतर भी तो देख कि क्या है। इतना पर्याप्त है तब से ढोल खत्म हो गया क्योंकि बेटे ने जिज्ञासा की ढोल में चक्कू डाल दिया भीतर तो कुछ नहीं ढोल के भीतर तो पोली होती मगर ढोल खत्म हो गया अब किसी बंदर के हाथ में ढोल लग जाए, तो उपद्रव ही होने वाला है स्वतंत्रता तुम्हें देने बुद्धों ने क्या क्या नहीं किया मगर तुम उस स्वतंत्रता से जंजीरें ढाल लेते हो संगीत पैदा नहीं होता तुम्हारे जीवन में और विसंगीत पैदा हो जाता हिंदू मुसलमान लड़ते ये तो तो विसंगीत हो गया ऐसे तो अच्छा था कि ना इस्लाम होता दुनिया में ना हिंदू धर्म होता ना ईसाइत होती ना जैन धर्म होता कम से कम आदमी शांति से तो जीता कम से कम धर्म के नाम पर तो हत्याएं ना होती खून ना बहा क्या जाता जितना धर्म के नाम पर अनाचार हुआ है। किसी और चीज के नाम पर नहीं हुआ है आदमी को होश नहीं है उसकी बेहोशी में तुम उसे हीरे भी दे दो तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा संपदा को भी विपदा बना लेगा डॉक्टर ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा आप ठीक तो हो जाएंगे किंतु आपको नियम से रहना पड़ेगा मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा नियम से आप भी क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब मैं तो हमेशा नियम से रहता हूं डॉक्टर ने कहा कि, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ये कहते हुए ये बात बिल्कुल झूठ तुम किसी और को धोखा देना अभी कल ही तो मैंने तुमको शराब पीते हुए देखा था मुल्ला नसरुद्दीन का उससे क्या फर्क पड़ता है ये तो मेरा रोज का नियम है अब देखते हैं नियम का क्या अर्थ रोज शराब पीता हूं नियम से पीता हूं क्या बातें कर रहे हैं आप एक दिन चूक नहीं होती कभी नियम का भंग नहीं होता जो यम नियम दे गए तुम्हें अपना सिर्फ फोड़ते होंगे कि नियम से भी क्या अर्थ निकाले सेठ चंदुलाल तरह तरह की दवाइयां बेचते उन्होंने दवा के एक पैकेट पर छपा रखा था फोड़े फुंसियों की सर्वोत्तम दवा फायदा न होने पर दाम वापस एक सज्जन दवा का पैकेट वापस लाकर चंदुलाल से कहने लगे सेठ साहब मैंने एक माह तक आपकी दवा का इस्तेमाल किया लेकिन मुझे कुछ भी फायदा न हुआ मुझे दाम वापस चाहिए चंदुलाल ने कहा फायदा न होने पर दाम वापस किए जाते हैं आपको ना हुआ हो हमको तो हर पैकेट पर आठाने का फायदा होता मतलब देखते आपको हो ना हो इससे क्या मतलब है साफ लिखा है कि फायदा न होने पर दाम वापस हमको तो फायदा हो रहा है तुम्हारी बात ही किसने की मां अपने बेटे से बोली फिर से लड़ते देखकर कि अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे उसके एक बेटे ने कहा नहीं मम्मी ये तो वही पहली वाली लड़ाई है फिर से नहीं लड़ रहे वही चल रही है चंदुलाल कह रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन से आप कब उठते हैं? मुल्ला ने कहा जब सूरज की किरणें मेरे कमरे में प्रवेश करती चंदुलाल ने कहा तब तो आप काफी जल्दी उठ जाते ब्रह्मत में मुसलमान होकर ब्रह्म मुहूर्त में मैं भी इतना संयम नहीं पाल पाता मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा गलत न समझिए मेरे कमरे का रुख पश्चिम की ओर मुल्ला नसरुद्दीन की बेटी फरीदा स्कूल से लेट आई नसरुद्दीन ने कारण पूछा तो फरीदा ने कहा पिताजी एक दुष्ट लड़का मेरे पीछे पड़ गया था बिल्कुल लफंगा था लुच्चा था इसलिए लेट हो गई मुल्ला बोला पर बेटी इससे लेट होने का क्या संबंध है फरीदा बोली पापा मेरे भोले पापा कुछ समझा भी करो ना भला मैं करती भी क्या वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था लफंगा पीछे पड़ा था मगर बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो बेचारी फरीदा को भी धीरे धीरे चलना पड़ा जिंदगी के लिए सूत्र तो बहुत बार दिए गए लेकिन हर सूत्र से तुमने अपनी फांसी लगा ली तुमने हर शास्त्र से अपनी आत्महत्या का उपाय कर लिया है ये प्यारा सूत्र है छंदेवग का जो विराट है विशाल है जो अनंत है असीम है वही अमृत है, और तुम भी वही हो अमृतस्य पुत्र तुम अमृत के पुत्र हो जो लघु है वह मृत्य है और तुम नाहक लघु बन के बैठ गए हो सिवाय तुम्हारी भूल के और कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं जो विशाल है वही आनंद है और तुम्हारा दुख कह रहा है कि तुम्हें आनंद की कोई खबर ही नहीं मिली तुम्हारा जीवन तुम्हारी उदासी पर्याप्त प्रमाण है कि तुमने कुछ गलत कर लिया है जीवन के उत्सव को तुमने क्या मातमी रंग दे दिया है तुम ऐसे जी रहे हो जैसे बोझ ढो रहे हो दबे जा रहे हो मरे जा रहे हो और फिर भी जागते नहीं और बात कुल जागने की है निसंदेह विशाल में ही आनंद है इसलिए विशेष को ही जानने की अभी करो यो वही भूमा तद अमृतम अथ यदअल्पम तत्यम यो वही भूमा न तत्सुख न अलपे सुख मस्ती भूमेव सुख भूमा त्वैव विजिज्ञास जिज्ञासा करो अभी करो मुमुक्षा करो मगर विराट की और विराट कहीं दूर तुमसे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर छिपा है तुम्हारा अंतस्तल है तुम्हारी अंतरात्मा है। इसलिए कहीं जाना नहीं है अपने भीतर आना न काबा जाना न काशी न कैलाश अपने भीतर आना है मत इस शरीर के साथ अपने को इतना बांधो और ध्यान रखना मैं कोई शरीर का दुश्मन नहीं हूं मैं नहीं कह रहा हूं कि शरीर को सताओ क्योंकि सताते वे ही हैं जिन्हें यह बोध नहीं हुआ कि हम शरीर नहीं तुम भली भांत ही जानते हो कि तुम जिस मकान में रहते हो तुम वह मकान नहीं हो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उस मकान की ईंटें गिराने लगते हो कि उसका पलस्तर उखाड़ने लगते हो कि उसका छप्पर गिराने लगते हो जानते हो भली भांत की तुम मकान है लेकिन बरसाती तो छप्पर को ठीक करते हो खपड़ों को ठीक से जमवाते हो और जानते हो कि मैं मकान नहीं हूं लेकिन मकान में रहता हूं तो मकान को सुंदर रखते हो तरतीब से रखते हो सजा के रखते हो आखिर रहना तुम्हें है दुनिया में दो तरह के पागल हैं एक जो शरीर को समझ रहे हैं कि मैं शरीर हूं और उस कारण दुख भोग रहे हैं और दूसरे पागल जो कहते हैं कि हम शरीर नहीं इसलिए शरीर को सता रहे हैं उपवास से मर रहे हैं शरीर को गला रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हम शरीर नहीं तुम शरीर नहीं तो शरीर को सता किस लिए रहे हो यह तो एक अति से दूसरी अति पर जाना हो गया एक अति थी कि शरीर के द्वारा भोगेंगे और दूसरी अति है कि अब शरीर को सताएंगे परेशान करेंगे दोनों में ही तुमने शरीर के साथ अपना तादात्म्य किया हुआ है और दोनों अतियों के मध्य में संगीत है छंद है छादोग्य बुद्ध के पास एक राजकुमार श्रोण ने दीक्षा ली वो महाभोगी था जीवन भर उसने भोग के अतिरिक्त कुछ भी न जाना था शराब पीना खाना स्त्रियां मौज मचा वो बिल्कुल चारवाकवादी था न कोई आत्मा है ना कोई परमात्मा है न कोई सत्य है न कोई मोक्ष है ऐसी उसकी धारणा थी मगर कब तक भोगी भोग भोग के थक गया भोग भोग के उब गया जो भोगता वो उबी जाने वाला है खतरा उनका है जो भोगते नहीं हो भोग को जबरदस्ती छोड़ के खड़े रहते हैं वो कभी नहीं उबते उबेंगे कैसे जो स्त्रियों को छोड़ के भागे उनके मन में स्त्रियों के प्रति रस बना ही रहेगा बैठेंगे हिमालय की गुफा में उन्हें राम याद नहीं आएगा काम याद आएगा बातें ब्रह्मचरी की करेंगे सपने उनके अब्रह्मचरी अब से भरे होंगे ये बिल्कुल अनिवार्य है यह बिल्कुल वैज्ञानिक है जो धन को छोड़ के भागा है उसके पीछे धन भूत की तरह लगा रहेगा तुम कितना ही भागो कहावत है ना भागते भूत की लंगोटी ही बली वो धन जिससे तुम छोड़ के भागो तुम्हारी लंगोटी पकड़े रखेगा तुम जितना भागोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता लंगोटी उसके हाथ में रहेगी जिससे तुम भयभीत हुए हो हु, तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते लेकिन ने भोगा था अभी जवान ही था कुल 35 वर्ष उसकी उम्र थी लेकिन थक गया इतना भोग लिया जितना कि आदमी तीन चार जन्मों में भोगे वो उसने एक ही जन्म में भोग के दिखा दिया लेकिन ऊप गया स्त्री बेमानी हो गईं शराब व्यर्थ हो गई भोजन में स्वाद ना रहा सब व्यर्थ दिखाई पड़ने लगा और तब बुद्ध का गांव में आगमन हुआ श्रोण उनके पास गया उन्हें देखा सुना भी नहीं सिर्फ देखा एक परिपक्व अवस्था थी उसकी भोग से उब गया था त्यागी तो गांव में बहुत आए थे लेकिन त्यागियों में उसे कोई रस नहीं आया था त्यागी दिखते थे उदास उससे भी ज्यादा उदास त्यागी दिखते थे मुर्दा उससे भी ज्यादा मुर्दा ना उनकी आंखों में ज्योति थी ना उनके जीवन में कोई आनंद की झलक थी न कोई प्रकाश की किरणें थी न कोई प्रसाद था उनके आसपास न कोई सौंदर्य था श्रोण कैसे प्रभावित होता लेकिन बुद्ध को देखा सुना भी नहीं अभी बुद्ध से बोला भी नहीं बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा और श्रोण उनके चरणों में गिरा उसने कहा कि मुझे दीक्षा दे मैं भिक्षु होने को तैयार बुद्ध ने कहा न तू ने मुझे सुना न तू ने मुझे समझा अभी मैं गांव में आया ही आया तू अभी अभी मेरे पास आया हालांकि तेरे बाबत कहानियां मेरे पास आ चुकी अनेक लोगों ने कहा कि आप श्रोण की नगरी जा रहे हैं वो महाभोगी है महालपट वो शायद आपके दर्शन को भी ना आए लेकिन तू आया है और आते ही से भिक्षु होना चाहता है उसने कहा आपको देखकर सब समझ में आ गया एक मैं हूं कि भोग के सिर्फ कांटों से बिंध गए और मैंने त्यागी भी देखे उनको भी मैंने कांटों में बिंधा हुआ पाया आपके जीवन में कुछ नई बात देखता हूं ना आप योगी मालूम पड़ते हैं ना आप भोगी मालूम पड़ते मगर आपकी ये प्रफुल्लित मुद्रा आपके ये व्यक्तित्व की आभा आपकी आंखों से झरता यह अमृत काफी है बस काफी है, आपकी उपस्थिति का बोध काफी मुझे दीक्षा दे मैं एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता क्योंकि कल का क्या पता है मुसमत कहना आपकी सोच ले विचार ले सोच विचारने को कुछ बचा नहीं, मैं सब भोग के देख लिया हूं बुद्धनों से दीक्षा दे दी और जिस बात का डर था वही हुआ दीक्षा लेने के बाद वो तत्न दूसरी अति पर चला गया जो कि मनुष्य के मन की साधारण प्रक्रिया है मनुष्य का मन यूं चलता है जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं दाएं से बाएं और एक ख्याल रखना पेंडुलम के संबंध में एक बात ध्यान में रखना जब पेंडुलम बाएं तरफ जाता तो दिखाई तो पड़ता है बाएं तरफ जा रहा है लेकिन वो दाए तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी करता होता है बाया जाता है और दाए तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी करता है जब दाएं जाता है तब बाएं जाने की शक्ति इकट्ठी करता है दिखाई एक बात पड़ती है भीतर कुछ और बात हो रही है और यही स्थिति तुम्हारे तथा कथित भोगियों की और त्यागियों की जाते त्याग में लेकिन तैयारी भोग की हो रही फिर चाहे भोग स्वर्ग में हो और वही हालत तुम्हारे भोगियों की जाते हैं भोग में लेकिन तैयारी त्याग की हो रही मगर अतियों के बीच डोलने से कुछ क्रांति नहीं होती एक अति दूसरे पर ले जाती दूसरी फिर थका देती और पहले पर ले जाती और जन्मों जन्मों तक ये पेंडुलम ऐसा ही घूमता रहता और वही हुआ श्रोण ने अति करनी शुरू कर दी अति उसकी पुरानी आदत थी भोग में अति की थी अब वो त्याग में अति करने लगा बौद्ध के भिक्षु बौद्ध भिक्षु दिन में एक ही बार भोजन करते थे क्योंकि बुद्ध का कहना था पर्याप्त थे श्रोण जिंदगी भर की पुरानी आदत सबसे आगे होने की आदत अगर दूसरे राजाओं के पास हजार स्त्रियां थी तो उसने दो हजार इकट्ठी करके दिखा दी थी अगर दूसरे राजाओं के पास महल थे तो उसने दुगने बड़े महल बनाकर दिखा दिए थे वो भिक्षुओं में भी पीछे नहीं रहता था वही अहंकार बुद्ध से आंदोलित हो गया था प्रभावित हो गया था लेकिन प्रभावित होते से तो क्रांति नहीं हो जाती क्रांति करने के लिए तो फिर रफ्ता रफ्ता एक एक इंच जीवन को बदलना होता है प्रभावित होना तो बहुत आसान है क्रांति लंबी प्रक्रिया है वो आंख से गुजरना पुरानी आदतें एकदम से नहीं चली जाती लौट लौट के आ जाती पीछे के दरवाजे से आ जाती एक दरवाजे सफे को दूसरा दरवाजा खोज लेती वो दो दिन में एक बार भोजन करता था उसने सब भिक्षुओं को मात कर दिया और भिक्षु रास्तों पर चलते थे वो हमेशा रास्ते के नीचे से चलता था जहां कांटे होते कंकड़ पत्थर होते उसके पैर लहू हो गए और भिक्षु तीन वस्त्र रखते थे वो सिर्फ एक लंगोटी रखता था उसने सब भिक्षुओं को मात कर दिया वही पुराना सुर उसने यहां भी अपना कब्जा जमा दिया और सब साधारण रह गया वो एकदम असाधारण हो गया सुंदर उसकी देह थी फूल जैसी कोमल उसकी देह थी बहुत सुख में पला था बहुत सुख में जिया था उसने देह को बिल्कुल ही जला डाला धूप में काला पड़ गया सूख गया पैरों में घाव हो गए रात सोता तो भी कंकड़ पत्थरों में सोता बाहर सोता बुद्ध को खबरें आने लगी कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है हालांकि लोग उससे प्रभावित भी हो रहे थे लोग अजीब अजीब तरह की चीजों से प्रभावित होते वो फिर अहंकार में मजा लेने लगा था बुद्ध एक रात उसके झाड़ के पास गए जहां वो लेटा था और कहा एक प्रश्न तुझे मुझसे पूछना है और इसके पहले कि तू मुझसे प्रश्न पूछे शायद तेरे सामने अभी साफ भी नहीं है प्रश्न मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं फिर तू भी साथ पूछ सकेगा मैं राह देखता रहा कि तू पूछे लेकिन लगता है कि तू प्रश्न को साफ नहीं कर पा रहा इसलिए पहले मैं पूछता हूं मैं तो उससे पूछता हूं कि जब तू सम्राट था तो सुना है मैंने कि तू अद्भुत वीणा बजाता था तेरा वीणा वादन अपूर्व था श्रोण को भूली बिसरी यादें आईं उसने कहा आप ठीक याद दिलाते मैं तो सब भूल भाल गया हूं हां वीणा में मुझे रस था और वीणा बजाने में मेरी कुशलता थी और दूर दूर के संगीतज्ञ भी उसकी प्रशंसा करते थे बुद्ध ने का ये मुझे पूछना है कि तू इतना वीणा का कुशल वादक था तुझे तो अच्छी तरह पता होगा कि वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो क्या होगा सोण्य का तार ढीले हों तो संगीत पैदा नहीं होता और बुद्ध ने का तार अगर बहुत कसे हो तो सोड़ने का तू तो तार खींचोगे टूट जाएंगे संगीत फिर पैदा नहीं होगा बुद्ध ने कहा बस तुझे कुछ पूछना है तू अपने जीवन पर पुनर्विचार कर ले पहले तेरे तार बहुत ढीले थे तब संगीत पैदा नहीं हुआ अब तूने तार बहुत कस लिए अब तार टूटने के करीब है अब भी संगीत पैदा नहीं हो रहा मुझे देख मैं वीणा बजाना नहीं जानता लेकिन जीवन की वीणा बजाना जानता हूं और मैं तो कहता हूं जो वीणा बजाने का नियम है वही जीवन की वीणा को बजाने का नियम भी है न तार बहुत ढीले होने चाहिए न बहुत कसे एक ऐसी भी अवस्था है तारों की जब ना तो कह सकते हैं हम कि वे कसे हैं और ना कह सकते हैं कि ढीले वह मध्य की अवस्था वह समता की अवस्था वह सम्यक वह समतोलता की अवस्था जहां दोनों अतियों के बीच में तार होते वहीं संगीत पैदा होता है और वीणा बजाना तो आसान है लेकिन वीणा को ठीक समतुल अवस्था में लाना किसी उस्ताद को ही आता है श्रोण फिर पैरों पर गिरा दोबारा एक दफा गिरा था जब भोगी की तरह आया था आज गिरा योगी की तरह त्यागी की तरह उसने कहा आपने मुझे ठीक समय पर सचेत कर दिया जरूर मुझसे वही भूल हो गई तार ढीले थे मैंने जरूरत से ज्यादा कस लिए मैं भी सोच रहा था कि आनंद पैदा क्यों नहीं हो रहा है सब तो मैं कर रहा हूं दूसरे कर रहे हैं उससे दुगुना कर रहा हूं फिर आनंद क्यों पैदा नहीं हो रहा है बुध ने कहा वो करने के कारण ही पैदा नहीं हो रहा है जीवन में एक सम्यक् चाहिए तो छंद पैदा होता है तो छांदोग्य पैदा होता है शरीर से बहुत बंधने की जरूरत नहीं है शरीर के दुश्मन होने की भी जरूरत नहीं है शरीर सुंदर घर है रहो शरीर की देखभाल करो अपने को शरीर ही न मान लो मन भी प्यारा है उसका भी उपयोग करो उसकी भी जरूरत है और हृदय तो और भी प्यारा है उसमें भी जियो मगर ध्यान बना रहे कि मैं साक्षी हूं और जिसे सतत स्मरण है कि मैं साक्षी हूं उसकी क्रांति सुनिश्चित है जिससे स्मरण है कि मैं साक्षी हूं वह भूमा को उपलब्ध हो जाता है तुम सिर्फ साक्षी हो वह तुम्हारा स्वरूप है न तुम करता हो शरीर से कर्म होते न तुम विचारक हो मन से विचार होते न तुम भावुक हृदय से भावनाएं होती तुम साक्षी हो भावों के विचारों के कृत्यों के ये तुम्हारी तीन अभिव्यक्तियां हैं और तीनों के बीच में तुम्हारा साक्षी है उस साक्षी के सूत्र को पकड़ लो साक्षी के सूत्र को पकड़ते ही सन्यास का फूल खिल जाता है जो कली की तरह रहा है जन्मों जन्मों से तत्ण उसकी पखुरियां खुल जाती और वह फूल ऐसा नहीं जो कुमला है वह फूल अमृत